विवेक ज्ञान आया था ये बताया था ये गया कि विवेक ज्ञान सत्य पुरुषा छी है ना विवेक है बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान रूप है और जिसको कहते हैं ना ज्ञान अग्नि ज्ञान वो यही है इससे संसार भी जीने वृत्ति होती है और विवेक तो विवेक ज्ञान की चर्चा में रही तो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति से नहीं है है ना विवेक सब ख्याति सर्वान्यता ख्याति है मतलब बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान बुद्धिन्न पुरुष का ज्ञान और विवेक ज्ञान क्या है कि सर्व को विषय करने वाला है सर्व पथा है ना अंतर है तो विवेक ज्ञान का है विवेक जन ज्ञान विवेक ज्ञान क्या होता है पहले भी आया था इसका वर्णन विवेक ज्ञान तारक सर्व विषयक सर्वथा विषयक क्या अक्रम और क्रम रहित होता है विवेक ज्ञान तारक होता है सबको विषय करने वाला होता है तथा सब प्रकार से विषय करने वाला होता है विवेक ज्ञान कैसा होता है तारक होता है सर सब विषय सबको विषय करने वाला होता है सर्वथा विषय मतलब सब प्रकार से विषय करने वाला होता है अक्रम चाह अक्रमम और क्रम रहित होता है कैसा होता है क्रम रहित होता है लग जाएगा विवेक ज्ञान तारक सर्विषयक सर्वथा विषयक और अक्रम होता है क्रम रही होता है विवेक ज्ञान का एक नाम हो गया तारक गया। तारक कुछ लोग कहते हैं तत्व शादी में है संसार सागर संसार सागर तिथि तारकम संसार सागर से तार देता है संसार सागर से पार करता है इसलिए तारक कहलाता जाता है तारिकारक तारक कहता है मतलब है स्वास्थ्य बहुत स्वाम का अर्थ है स्वापोत्थम मतलब अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अर्थात अनौपदेशम अर्थात अनुपदेश अर्थात उपदेश से आ चाहते उपदेश से हाँ अब तारक ज्ञान होता है सबको विषय करने वाला होता है तो सबको विषय करने वाला जो ज्ञान है तो उसका उपदेश से तो नहीं पता चलेगा ना? और अपनी से ही उत्पन्न होगा ठीक ठीक ऐसा वो उपदेश से प्राप्त नहीं वो उपदेश से किसको किसको बताया जाता ही नहीं सकता सब कुछ और तो तारक ज्ञान होता है अपनी प्र, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न तथा अनुपदेश देखेंगे स्वर्ग से आयु व्यक्त कार्यक्रम पद का व्याख्यान हो गया आगे स्वर्ग सीएम देखेंगे न अस्त किंचित अभिषय सर्वयम का अभिषेय न इसका कुछ भी अभिषेय नहीं है कुछ भी अभिषेक नहीं अर्थात सब कुछ इसका विषय बन जाता है सर्वज्ञता की भी है अब देखेंगे सर्व विषय का व्याख्या हो गया अब सर्वथा विषय सूत्र में दिया है सर्वथा विषय का है अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न सर्वम सर्वथा तो अब देखेंगे सर्वथा भी संयम है अतीत अनागत और वर्तमान सभी को प्रत्युत्पन्नम का वर्तमान अतीत अनागत और वर्तमान ये लेना अतीत का से अतीत कालिक पदार्थ अनागत का है अनागत कालिक पदार्थ तो प्रतिपन्न का क्या है वर्तमान कालिक पदार्थ पदार्थ से, से मतलब है ना अतीत अनागत और वर्तमान सबको सब प्रकार से जानता है सबको हाँ अतीत अनाजत और वर्तमान सबको सब प्रकार से जानता है ऐसा सभी प्रकार से जानता है ये तो सामान्य रूप से जाना है एक क्या है सभी प्रकारों से जानना विशेष तो रूप से जानना वो वस्तु किन विशेषताओं वाली है किन विशेषाओं से विशेष है तो ये सर्वथा जानने का मतलब क्या है सब प्रकार से जानने का मतलब क्या हुआ तो मतलब ये सब प्रकार तो से जानता है चलो विशेष रूप से जानते हैं विशेष रूप से जानता है कौन वस्तु किस प्रकार से विशेष है किन विशेष वाली है किन विशेषताओं वाली ऐसा जानता है ठीक ठी. तो ऐसा और ध्यान देंगे सर्वथा विषय अति तनागत तो और वर्तमान सभी को सर्वम है ना सभी को सर्वथा का सौ प्रकार है धटारे में धटारे प्रत्येक होता है ये सब प्रकार से जानता है सूत्र में आया अक्रम क्या क्या एक क्षण इति एक क्षणों का आर्व सर्वथा ऋणनाथ इत्य अक्रम का अर्थ है क्रम के बिना क्रम से रहित मतलब एक क्षण उपारूढ़ का अर्थ है एक क्षण में उपस्थित एक क्षण में एक ही क्षण में उपस्थित सबको सब, सब प्रकार से जानता है गृणा करते कर जाना थी, है ना जा मतलब एक क्षण में उपस्थित मतलब एक क्षण में ही जानता है ये मतलब हुआ सूत्र ने स्वर्ग कर दिया सर्वम और सर्वथा दिया सर्वथा सब सर सबको सर एक साथ यहाँ हो गया है ना मतलब एक साथ सबको जानता है सबको जानने का मतलब ये नहीं विक्रम से जानता है या कभी कुछ वस्तुओं को कभी कुछ वस्तुओं से इस प्रकार कुछ काल बीतने पर सबको जानता है ये बात नहीं क्षण एक क्षणों का उम कर एक क्षण में उपस्थित सबको सब प्रकार से जानता है घृणासी जाना कैसा अब कहते हैं ऐसा विवेक ज्ञानम परिपूर्णम या विवेकक ज्ञान परिपूर्ण होता है कैसा होता है ये? परिपूर्ण होता है इसमें कुछ भी कमी नहीं होती है यदि ज्ञान का कोई वस्तु चिंता मानी जाएगी कारक इसलिए माना है विज्ञान इसको सब की सबको जानने से क्या है कि ठीक ठीक पता चल जाएगा कौन सा ग्राय है कौन साज्ञ है तो फिर क्या है की वो विवेक छाती में अपना उदाहरण कर लेगा ऐसा हम ध्यान देंगे एक या विवेक ज्ञान परिपूर्ण है अस्त एव अंशा योग प्रदीपा है योग प्रदीपा अस्त एव योग प्रदीप इसका ही अंत है योग प्रदीपा करते है यहाँ पर संप्रज्ञात योग्रज्ञात समाधि है ना संप्रज्ञात योग इसका ही अंश है किसका अंत है विवेक ज्ञान का अब ध्यान देंगे संप्रज्ञात योग संप्रज्ञात समाधि समझो बताया गया था संप्रज्ञात समाधि में सतपुरुषान्यता क्यूँ होती है ध्यान देंगे तो संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है धीर का साक्षात्कार होता है आप शरीर से बाहर स्थिति, शरीर के बाहर स्थिति, चंद्र सूर्य किसी को भी बना सकते हैं या शरीर के अंदर स्थित किसी को भी बना सकते हैं संप्रज्ञात योग के द्वारा क्या होता है ध्यय का साक्षात्कार होता है और को और इसी संप्रज्ञात योग की एक स्थिति क्या है सब पुरुषा ने कहा मान लीजिए आपने चंद्रमंडल में मन को एकाग्र करके उसका साक्षात्कार किया योग योग योग हो हो हो गया गया गया मंडल में में या कोई में मन को को लगाकर साक्षात्कार दिया तो ये हो गया? गया। तो यहां जो योग लेना है यह छाती छोड़कर और लेना है इसके द्वारा किसी को भी साक्षात्कार सकता है बताइए इसमें अस्य योग प्रदीपादी मतलब संप्रज्ञात योग रूप दीपक कौन सा योग रूप योग इसका ही अंत है अब कहां से कहां तक ये है तो बताते हैं कौन यह है विवेक मधुमती भूमि उभाराय इसका सुी मधुमति भूमि रिसम्बरा प्रज्ञा वाली जो भूमि का अवस्था रिसम्बरा प्रज्ञा वाली जो अवस्था है जो भूमि है उसे क्या का मधुमखी भूमि रिसम्बरा प्रज्ञा वाली मधुमती भूमि से लेकर भूमि से लेकर का से जब तक अस्त परिसाप्ति जब तक अस्थकार से संप्रज्ञात योग जब तक संप्रज्ञात योग की पराकष्ठा है जब तक संप्रज्ञात योग की पराक है जब तक या संप्रज्ञात योग की समाप्ति हो इसका ही अंश संप्रज्ञात योग है चितम्बरा प्रज्ञा वाली मधुमती भूमि को लेकर जब तक सम्प्रज्ञात योग की समाप्ति होती है तब तक क्या है ये पूरा विवेक ज्ञान है तब तक क्या है ये और आगे विवेक ख्या है है ना विवेक ख्या और आगे की अवस्था है और देखो आगे तो ये हो गया कौन सा ज्ञान विवेक ज्ञान हो गया अब कैंग में जिसको प्राप्त होता है उसके लिए ये सर्वज्ञता आना जरूरी है क्या विवेक ख्या होना चाहिए ना आत्मा ज्ञान होना चाहिए तो वही है प्राप्त विवेक ज्ञानस अपराप्त विवेक ज्ञान वाह प्राप्त किए हुए विवेक ज्ञान वाले को अथवा प्राप्त न किए हुए विवेक ज्ञान वाले को प्राप्त किए विवेक ज्ञान को प्राप्त करने वाले अथवा विवेक ज्ञान को न प्राप्त करने वाले को कैवल्यम आगे सूत्र में क्या है कैवल्य होता है न कब होता है सत्य पुरुष योग शुद्ध सामने कैवल्यम सत्यो हो सत्य बुद्धि या बुद्धि है ना बुद्धि बुद्धि बुद्धि और और पुरुष पुरुष की समानता होने पर शुद्धि किसकी शुद्धि बुद्धि और पुरुष तो की शुद्धि तो बुद्धि की शुद्धि तो जानते हैं बुद्धि की अशुद्धि क्या है रज और सम बुद्धि की अशुद्धि है रज और सम रज के निवृत होना का क्या है बुद्धि की शुद्धि हो जाना तो बुद्धि की शुद्धि जानते हैं पुरुष की बुद्धि क्या होगी पुरुष को त्रिगुणा थी से हमेशा शुद्धि है लेकिन ध्यान देना कि बुद्धि के सुख का अपने में आरोप किया जाता है ना पुरुष के द्वारा सुखी अहम हम बुद्धि के सुख दुख का किसने आरोप होता है तो इस प्रकार जो आप जो आरोप है नरोप ही क्या है पुरुष की अशुद्धि है या भोग। भोग नहीं। भोग आरोपित भोग वास्तविक भोग है ऐसा तो आरोपित भोग क्या है ये पुरुष की अशुद्धि है तो पुरुष की शुद्धि क्या है ऐसा आरोपित भोग भी होना है सर्वथा मालूम हो जाए बुद्धि हमसे भिन्न नहीं है तो फिर बुद्धि के धर्मों को अपने में मानेगा बुद्धि को अपने से अभिन्न मानने तो से तो आरोप हो जाता है अपने मानेगा तो आरोप होगा और तो अपने में जो है ना सुख दुख का आरोप न होना यह क्या है पुरुष की शुद्धि कहा तो गया इसको क्या नाम कहा गया शुद्धि इस प्रकार करी गयी सत्य और पुरुष की शुद्धि की समानता होने पर मतलब दोनों समान रूप से दोनों की शुद्धि होने पर पता ही हो यह और मतलब बुद्धि और पुरुष की शुद्धि की समानता होने पर पुरुष को तो फैबल बुद्धि और पुरुष की बुद्धि की समानता होने पर केवल प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है किसको प्राप्त किए हुए विवेक ज्ञान वाले को अथवा प्राप्त न किए हुए विवेक ज्ञान वाले को है ना हाँ मतलब विवेक ज्ञान को प्राप्त करने वाले अथवा विवेक ज्ञान को ना प्राप्त करने वाले साधक को सस्त और पुरुष की शुद्धि की समानता होने पर कई प्राप्त होता है ना दोनों की शुद्धियाँ हो जाए जिसका व्यक्ति बुद्धि और पुरुष की वो किसको प्राप्त कर लेता है कई तो बड़े अगे देखेंगे यदा निर्धत रो मलम बुद्धि जब बुद्धि सत्व रज और तम रूप मल से रहित होता है है ना मल क्या है बुद्धि के रज और तम जब बुद्धि सत्व सत्व सूत्र में आया सत्व करके बुद्धि सत्तम जब बुद्धि सत्व रस तथा कम रूप मल से रहित होकर जब बुद्धि सत्व रस तथा कम रूप मल से रहित होकर पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र में में अधिकृत होकर या पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित होकर दग्ध क्ले सूप बीजों वाला होता है दग्ध क्लेश रूप बीजों वाला बहुत क्रिया करता क्या यहाँ पे बुद्धि सत्व है ना जब बुद्धि तो रज और समरूप बल से रहित होकर रज और समरूप बल से रहित होकर तो बुद्धि सत्व ही जो है ना आकार में परिणत होता है ना घटाकार पटाकार किसके परिणाम है बुद्धि के तो जो है ना अन्यता ख्याति भी किसका नाम है बुद्धि का तो अन्य ख्याति मतलब क्या सत्य पुरुष अन्यता ख्याति तो सत्य को यहाँ पर क्या बोला की पुरुष सत्य अन्य प्रत्यय प्रत्यय करते ख्याति ठीक बात है समझ में तो सत्य पुरुष अन्यथा ख्या कि जब रस अथा तम रूप से रही होकर बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर या पुरुष की अन्यथा ज्ञाति मात्र में प्रतिष्ठित होकर या पुरुष की अन्यथा ज्ञाति मात्र क्या कहेंगे पुरुष केवल पुरुष की अन्यथा ख्याति क्या केवल पुरुष की अन्यथा ख्याति रूप होकर या पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र में मात्र और कोई वृत्ति नहीं होती पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र में प्रतिष्ठित होकर जले हुए क्लेश रूप बीज वाला होता है जब अन्यथा ख्याति हो जाएगी तो अन्यथा ये ज्ञान रूप अग्नि है और ज्ञान अग्नि सर्वपरवाणी हस्व रूप तो क्या होगा की यहाँ पर जले हुए क्लेश रूप बीज वाला हो जाएगा लग जाएगा जब बुद्धिश्चा तुरंत रूप मलते होकर पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र प्रतिष्ठित होकर या पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र के आकार का होकर दंड क्ले वाला होता है तथा पुरुष से शुद्धि सारूप यहाँ भी क्रियाकर्ता वही बुद्धि तब बुद्धि सत्व पुरुष की शुद्धि की समानता तब बुद्धि सत्व सब बुद्धि सत्व पुरुष की शुद्धि की समानता जैसा प्राप्त करता है पुरुष की शुद्धि की पुरुष की शुद्धि की समानता जैसा प्राप्त करता है मतलब पुरुष की शुद्धि के समान उसकी बुद्धि शुद्धि की मतलब तो नहीं हो सकती बुरा ठीक है ना बुद्धि में कोई न कोई गुण रहेगा इसलिए युँ लगाया है तब बुद्धि सत्य पुरुष की शुद्धि के समान रूप वाला जैसा होता है बुद्धि सत्य पुरुष की शुद्धि की समान रूपता को जैसा प्राप्त करता है बलिया पुरुष की शुद्धि की समानता को मानो प्राप्त करने वाला होता है कौन तो प्राप्त करने वाला होता है, तो है। अच्छा सदा पुरुष उपचारित भोग तब पुरुष के औपचारिक तो भोग का अभाव भोग तो वास्तव में कितनी है बुद्धि में पुरुष में जो भोग कहा तो वो कैसा होगा औपचारिक उपचारित अगर औपचारिक तब पुरुष के औपचारिक औपचारिक भोग का अभाव क्या है ये पुरुष की शुद्धि जो कहीं कहीं ऐसा वर्णन आएगा बुद्धि करती है तो वहाँ भोक्ता था केवल प्रकाशक है है ना उसका क्या है प्रकाश प्रकाश चेतन ही करता है और जो भोक्तृत्व तो करेंगे भोग से तो वो बुद्धि ही होगी वो क्या होगी शांत कोई व्यविग्रहण नहीं मानता आएगा है, है ना जो करो का करता है वही फलका बढ़ता है तो जो है ना जो करता जब बुद्धि को शांत मानता है तो फलका भोगता भी बुद्धि को भी मानता है प्रकाशक मानता है तब ये पुरुष के औपचारिक भोग का भाव पुरुष की छुट्टी है ये तस्यावस्थाया कैबल्यवती है इस अवस्था में ईश्वर से अनिश्वर से ईश्वर से करते समर्थ इस ईश्वर में समर्थ योगी अथवा तो असमर्थ योगी को कैवल्य होता है तो समर्थ योगी और असमर्थ योगी तो ध्यान देना ईश्वर कर से करते समर्थस्थ योगिना समर्थ योगी जो ऊपर आये ना प्राप्त विवेक ज्ञान से है तो विवेक ज्ञान वाले योगी को क्या कहेंगे समर्थ ईश्वर और प्राप्त किए गए विवेक ज्ञान वाले योगी को क्या कहेंगे अनिश्वर इस अवस्था में समर्थ अथवा असमर्थ योगी को कैवल्य होता है आज ये स्वयं कर रहे हैं भाष्यकार इस वृत का विवेक ज्ञान भाजीना मतलब विवेक ज्ञान को प्राप्त करने वाली या विवेक ज्ञान संयुक्त योगी वह इस तरफ से इस अर्थ है की विवेक ज्ञान को न प्राप्त करने वाले कर योगी लगभग विवेक ज्ञान वाजना करतेवे वो कर्णिका तो करते में था इससे अप्राप्त विवेक ज्ञान इस अवस्था में समर्थ अर्थात विवेक को प्राप्त करने वाले अथवा असमर्थ अर्थात विवेक ज्ञान को न प्राप्त करने वाले योगी का कई कैबुल्य होता है क्यों कैबुल्य तो होगा किससे सबको छात्र से वो हो गया है ना विवेक ज्ञान हो या ना हो ऐसा अब ध्यान देंगे ज्ञान जो है ना ज्ञान सत्य पुरुषा छूप है उससे क्लेश बीज दग्ध हो गए जब विवेक ख्याति रूप ज्ञान से क्लेश बीज दग्ध हो गए पुनः ज्ञान की अपेक्षा है तो वही बताते हैं ही क्योंकि दग्ध क्लेश क्लेशी को दग्ध क्लेश रूप बीज वाले योगी को ज्ञान के लिए ज्ञान पुनः अपेक्षा ज्ञान के लिए पुनः कोई अपेक्षा नहीं है लगते दग्ध क्लेश रूप बीज वाले दग्ध दग्ध क्लेश रूप बीज वाले योगी को ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई अपेक्षा नहीं है अब सत्त्व शुद्धि द्वारे समाधि जन ऐश्वर्य या ज्ञानम चोप क्रांतम सत शुद्धि द्वारे अंतरकरण की शुद्धि के द्वारा एक तिज ऐश्वर्यम यह समाधि जन ऐश्वर्य समाधि जन ऐश्वर्य जो समझ लेना सर्व बा अधिष्ठात्रित्व पहले आया था सर बाबा अधिष्ठात्रित मतलब सभी पदार्थों का स्वामी हो जाना सभी पदार्थों का स्वामी होना मतलब सभी पदार्थों का उसका अनुसरण करते हैं ठीक है थीज़े? योगी जब जैसा चाहता है योगी को जब जैसी आवश्यकता होती है प्रकृति सब उसको वैसा ही प्राप्त करा देती है और समाधि ऐश्वर्य क्या हुआ सर भावा अधिस्थात और क्या ज्ञानम और ज्ञानम से ना विवेक ज्ञानम और विवेक ज्ञान उपक्रांत करते कही जाती है सत्य बुद्धि की शुद्धि के द्वारा क्या हुआ? बुद्धि की शुद्धि के द्वारा होने वाले बुद्धि की शुद्धि के द्वारा होने वाला समाधि जन ऐश्वर्य बुद्धि की शुद्धि के द्वारा होने वाला समाधि जन ऐश्वर्य तथा विवेक ज्ञान कहा जाता है लग गया तो सत्य की शुद्धि होने पर ही ये स्थिति आएंगी कौन ये ऐश्वर्य की और ये विवेक अली की, लेकिन विवेक छाती भी सत्यु की शुद्धि होने पर ही होगी ऐसे नहीं होगी तो तो अब ये पूर्व संस्कार के अनुसार जो है सब आ सकते हैं ईश्वरी नहीं भी आ सकते हैं है ना ऐसा अब ध्यान देंगे वास्तविक बात बताते हैं परमार शु ज्ञान अज्ञान निवर्त वास्तव में तो ज्ञान से अज्ञान हो जाता है ज्ञान से हाँ ये वास्तविक बात है और तो होनी है योगी को तो है ना क्या चाहे विवेक ज्ञान हो या ना हो वास्तव में तो ज्ञान लेना है विवेक ज्ञान या विवेक वास्तव में तो ज्ञान अज्ञान से ज्ञान से अज्ञान विपरीत होता है ज्ञान से ज्ञान विपरीत होता अज्ञान निवृत्ते न संत तस्वीन का क्या था यहाँ पर अदर्शनी निवृत्ति आदर्शनी हाँ और आदर्शन निवृत्त होने पर या अज्ञान की निवृत्ति होने पर उत्तरे उत्तर काले उत्तर काल में क्लेश उत्पन्न नहीं होते क्लेश उत्पन्न तो सब का मूल कौन है अध्ययन ही है ना अन्य सभी क्लेशों का मूल अभित ही है कहते हैं तस्वीन निवृत्ति कर रहे अज्ञान के निवृत्त होने पर उत्तरे क्ले जाना भवन की उत्तर का उत्तर वाले क्लेस नहीं होते हैं अभिज्ञा उत्तर क्लेश कौन है अश्मिता रागर जो ये उत्तर हुए है ना ये उत्तर क्लेस नहीं होते हैं और ये सुना पूर्व इसमें उत्तर सब गायीगढ़ में चलिए उसके निवृत्त होने पर उत्तर काल में या नहीं उसके निवृत्त होने पर उत्तर क्लेस नहीं होते तो बाद वाले क्लेस नहीं होते, हैं। से देशे, देशे, नहीं होते है अभिद्यास उत्तर क्लेश कौन कौन है उत्तर उत्तर क्ले नहीं होते हैं अच्छा आगे देखेंगे तो का भावा कर्म का विवाह भाव का अभाव होने से कर्म और फल का अभाव होता है कर्म और विवाह का अभाव होता है क्लेश ही कर्मों का मूल है और जब क्लेश के कारण ही फल भोग कर करना पड़ता है विपाक करते हैं फल को जातायु भोग है जाति आयु और भोग जन्म आयु और भोग चलिए एक हो जाएगा क्लेश का भाव होने से क्लेश का भाव होने से नूतन कर्म और फल का अभाव होता है है ना कर्म और फल का अभाव होता है चरिताधिकार अवस्था क्या अवस्थायाम अवस्था चरिता अधिकारा गुण समानों का एक साथ करना चाहिए, है ना अवस्था प्रश्न है ना और चरताधिकारा प्रथमाय प्रशांत है गुणा भी प्रथम आय प्रश्नांत चलो चरिताधिकारों को घर ही ले जाना पड़ेगा गुणा के पास में क्या एक त्याम अवस्थायाम और इस अवस्था में चरिता अधिकारा गुणा करके प्रकार हुए गुण और इस अवस्था में पुनः न उपस्थित पुरुष के दृश्य से पुनः उपस्थित नहीं होते हुए गुण पुरुष के दृश्य से पुनः उपस्थित नहीं होते है ये आपके सामने उपस्थित हो गया किस रूप से उपस्थित है ये किस रूप में उपस्थित हुए उसकी दृष्टि आपका दृष्टि बन रही है ना आपके ज्ञान का विषय बन रही है सतुज उपस्थित होता है अब जब दृष्ट रूप में कौन उपस्थित होता है गुण सतुष्ट गुणों का ही कार्य है ने? अब जब ज्ञान से अब ज्ञान निवृत्त हो जाएगा उत्तर क्लेश नहीं होंगे पहले वाला जो है ना चाहे प्रारंभ से प्रारब्ध चाहे भोग कर हो या तो असम समाधि को छुण हो जाए अतः योगीकरण ऐसा मानते हैं की असम प्रज्ञा समाधि प्रारब्ध को भी छुण करती है ना और फिर क्या है कि जब ये देह पास हो जाएगा फिर गुण जो है सामने आएंगे दृश्य रूप में क्या चरिता अधिकारा करोजन तो है पुरुष को भोग और मोक्ष देना भोग भी हो गया और मोक्ष भी हो गया तो अब क्या है गुण कैसे हो गये न गुणों की चरित्पिता गुणों की कृतार्थता उनके द्वारा भोग और प्रदान करने पर ही है चाहां? और इस अवस्था में चितार्थ हुए हुए चित्तुण पुरुष के दृश्य रूप से उपस्थित नहीं होते हैं कई बल्य है वह क्या है क्या कई बल है मतलब पुरुष दृश्य रूप से उपस्थित ना होना ही क्या है उसका कई बल्य वह पुरुष का कई बल्य है सदा का तब कब कई बल अवस्था में उस समय पुरुष स्वरूप मात्र ज्योति है, मात्र प्रकाश, का अर्थ है केवल उस समय पुरुष केवल प्रकाश स्वरूप अमला का रही है दोस्तों बुद्धि के संपर्क से था बुद्धि रही गुणों के संपर्क से गो जाते थे उस समय पुरुष केवल प्रकाश स्वरूप निर्मल तथा केवली होता है केवली का होता है केवल को प्राप्त करने वाला या मुक्त होता है ऐसा होता है उस समय पुरुष स्वयं प्रकाश निर्मल तथा मुक्त होता है केवल प्राप्त करने वाला तीसरी शांत ने योग शास्त्र श्रीमद्यास भाषे विभूति पादक तृतीय तो नृतीय कौन सा पाद हो गया विभूति पाद इस इस्लोक सूत्र में कितने पाद है चार पाद है समाधि तो तो और, और तो थी थी में पर लिखा गया कि कौन कौन सी आती अब देखिए अब इसके अनुसार कोई साधना करेगा तो बिल्कुल मिलजुल मतलब नहीं पालन नहीं होगा कोई विमार्ग सफल नहीं होगा न भक्ति का न ज्ञान का नई सफल नहीं होगा और मुक्ति तो बहुत दूर की बात है जीते जी मन शांति भी नहीं होगी जिसके जीवन में ये नियम शांति नहीं, नहीं थी समाधि तो साधन और अब अंतिम पाद आ रहा है कैबल्य आ रहा है अब ये अर्थ कैबल्य काश था जन्म औषधि मंत्र तथा समाधि जो कैबल्य प्राप्ति है ना तो कैबल्य प्राप्ति होती है साधना के फलस्वरूप में साधना के फलस्वरूप क्या होती है कैबल प्राप्ति होती है और उसके पहले पहले चित्त की क्या क्या स्थितियाँ होती है टेबल प्राप्ति के पहले चित्त की कैसी स्थितियाँ होती है और मार्ग में कैसी कैसी परिस्थितियां सबके तो तो सब साथ जन्म में जा औधि जा मंत्र तप, जा तब तब क्या है? और से सिद्धि होती है औषधि से सिद्धि होती है मंत्र से सिद्धि होती है तप से सिद्धि होती है और समाधि से सिद्धि होती है जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से सिद्धियाँ प्राप्त होती है इनमें क्या प्राप्त होती है सिद्धियाँ प्राप्त होती है सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है किसी किसी के को जन्म से सिद्धि प्राप्त होती है पूर्व जन्म में जिसने साधना की है जन्मता ही सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती है देहांतरिका जनमना सिद्धि देहांत हैं अन्य देह को धारण करना जन्मना करते है जन्म से होने वाली तृती अंत है न जन्म से होने वाली सिद्धि क्या है देहांतरिका मतलब अन्य देह को धारण करना या अनेक देहों को धारण करना अनेक देह को धारण करना रूप सिद्धि किसी को जन्म सिद्धि किसी को किसी तो देवताओं में तो जन्मते हैं देवता बोल प्रेम सुंदर को जन्मते हैं और किसी किसी भी अपूर्व को हो सकती ऐसा तो अनेक देह को करना दूर किसी को जन्म से साफ सकती है हुँ? और किस जैसे होती है औषधि से और से जैसे होती है अनेक देह को दहण करना एक देह कंजूर हो जाए दूसरे से समझना एक बीमार हो गया दूसरे भी काम चला एक बुखार के लिए एक बेस औसत है दोनों शब्द है ंग भी है, हैिंग भी है इस फिलिंग में क्या ई कारण भी हो जाता है सबसे औसत औसत इसी प्रकार औषधि भी औषधियों के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होती है औषधि तो के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है पारक जानते है पारा पारा कहते हैं यदि ठीक ठीक कृतिया से कोई बांध ले रखे तो जो मन में जहाँ सोचेगा वही पहुँच जाएगा बनाना बड़ा कठिन वो तो कुछ केमिकल डाल करके तो वो बन जाता है लेकिन बिना केमिकल डाले बनना बड़ा कठिन पड़ता है तमाम तब तो तो तरह जुर्बाई इतने दिन उसके में रखो इतने दिन उसके में रखो ऐसा धुख तो तो तो किसी किसी की जिंदगी के लिए अभी बनाई नहीं पाते तो यदि तो ये बन जाए तो फिर अदृश्य भी हो जाएगा वो तो चाहेगा किसी को नहीं दिखाई दे किसी को नहीं दिखाई देगा ऐसा ऐसा जो है ना हो जाता है भारत के एक अच्छी चीज है भारत कुछ लोग जटा बखते थे अपने करके मुझे जटाऊ बांधते औषधि भी औषधि से और असुर आदि असुर भवने का अर्थ है कि असुरों के स्थानों में असुर भी एक प्रकार के देव काटे है ना बहुत सिद्धि संपन्न है और असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इस विद्या में बहुत निष्णत है औषध विद्या में देवताओं और, और देवताओित के युद्ध में जब दैत्य मारे जाते हैं तो औषधि से सबको जीवित कर देंगे शुक्र क्या तभी तो, तो दसुर बलवान हो जाते हैं ना वो तो सबको औषधि से तुरंत जीवित कर देंगे घाव भी तुरंत ठीक हो सब ये बिल्कुल पूरी ताकत ला देते थे बिल्कुल तैयार कर देते थे पूरी औषधि जानते और पहले तो बैद लोग बड़े बड़े साधक होते थे तो साधना करते थे तो उनको शुक्ल में औषधिया बताती थी कि हम यहाँ पर हैं आकर के ले जाइए इस रोग में काम आएगी और तो बिल्कुल को जाता था शुक्रता वैसे भी अब जो आयुर्वेद में बड़ी बड़ी औषधियों की महिमा है तो उसमें भावना भी देने का है सत्युस् है तो भावना भी मंत्र भावना भी बहुत करती थी तो लोग बेहतरी करके छोड़कर बहुत नींद में बनाते थे उससे भी जो है बड़ा प्रभाव पड़ता था औषधि अब देखेंगे औषधि भी असुर असुरों के स्थानों में से रसायन, रसायन आदि से ले लेना औषधि करके कर्थ रसायन असुर के लोकों में रसायन से सेवम आदि कर इस प्रकार की चिट्ठियां करते होती इस प्रकार की है मतलब अनेक देव को दहन करना है, है? है? ये तेवन वादी कर इस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती है रसायन वो सब सभी को कहते हैं जो जरा ना सकते हम्म जैसे कि त्रिफला भी रसायन की कोटि में है आंवला भी रसायन की कोटि में है त्रिफला निमित सेवन करने से कहते हैं दीर्घायु होता है त्रिफला सेवन करने वाले कैंसर नहीं हो सकता है कैंसर नहीं हो वाले त्रिफला निमित खाते हैं त्रिफला खेता है त्रिफला भी रसायन है सस्ती चीज है कोई खाएगा नहीं <laughs> तो नहीं रूम हो सकता है अमरीका में परीक्षण किया चूहो को पहले कैंसर उत्पन्न किया गया ऐसा रोगियों को रखे गए जिन सब तो ठीक हो, हो गए बाकी थोड़े नहीं ठीक हुए त्रिखला है बहुत अच्छा अच्छी नेत्र और सभी रसायन रसायन औषधि वरिष्ठ यही है ये सब आयुर्वेद की औषधिया है औषधिया है अब देखेंगे कि असुरों के स्थान में औषधि अर्थात रसायन से इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं औषधियों भी बड़ी बड़ी क्षमता है अच्छा अनेक देख उदाहरण करना है साथ तो कोई कोई लेकिन वो अभी मंत्री होकर औषधियाँ काम करती है ज्यादा तो काम करती है वो मंत्री होकर काम करेंगे मंत्री भी काम उठना नहीं औषधि से लोग अभी सांप काटने के साफ जिनको काटता वो है वो लोग मर जाते गाँव पहले लोग होते थे वो ऐसे कोई पत्ती हती तोड़ कर मंत्र प्रयोग ठीक हो जाते तो थे लोग अभी भी ठीक करते ही है, करते हैं ना ऐसे लोग अभी कर हैं औषधि अब देखेंगे उनका बहुत अच्छे लोग हैं वो सब और कोई परेशानी लेते थे जो उनका सेवा करते थे किसी थे, कोई से कोई बड़े प्रेम से भाव से करते थे मंत्री ही आकाश गमन मंत्रों के द्वारा देखना मंत्रों के द्वारा आकाश गमन आकाश सीधे बहुत दिल्ली चला जाएगा तो वह जान नहीं लगेगा <laughs> मंत्रों के द्वारा आकाश गमन तथा अड़िमा सिद्धियों की प्रति होती है मंत्र जी मंत्र जब के लिए मन बहुत एकाग्र होना चाहिए का पालन होना चाहिए, तब मंत्रों का लाभ होता है आकाश गमन तथा अनिमा आदि शिजों की प्राप्ति होती है और सिद्ध गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त का काम कर जाते हैं।